फिर से गहरा श्वास गुरु नमः ओम ओम गम ओम श्री परमात्मे बोले हे राम जी जो पुरुष नित्य अंतर्मुखी अध्यात्ममय है और नित्य चिदानंद में चित्त को लगाता है वह सदा सुखी है उसको शोक कदाचित नहीं होता और जो पुरुष आत्मापद में स्थित हुआ है वह बड़े व्यवहार करे और राग द्वेष से दृष्टि आवे तो भी उसको कुछ कलंक नहीं होता जैसे कमल जल में दृष्टि आता है तो भी ऊंचा रहता है जल उसको स्पर्श नहीं करता तैसे ही ज्ञानवान को व्यवहार का राग द्वेष हृदय में स्पर्श नहीं करता फिर राम जिसका मन शांत हुआ है उसको संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थ चला नहीं सकते जैसे सिंहों को मृग दुख नहीं दे सकते तैसे ही ज्ञानवान को जगत के पदार्थ दुख नहीं दे सकते जिस पुरुष को आत्मानंद प्राप्त हुआ है जैसे सिंह को चूहे दुख नहीं दे सकते अथवा सिंह को खरगोश दुख नहीं दे सकते ऐसे ही जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ उसको दुनिया के उतार चढ़ाव दुख नहीं देते खरगोश और चूहे मिलकर सिंह को दुख देने में समर्थ हैं, तो संसार के तू तुम मैं मैं मिलके ज्ञानी को दुख दे सकते हैं। ज्ञानी समझता हो हो हो के बीत जाता है और जिसके लिए होता है वो मिथ्या शरीर है पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा मैं तो शाश्वत हूं अनादि अनंत हूं ज्ञानी अपने ज्ञान के प्रभाव से त्रिलोकी को लांघ जाता है मूर्ख लोग ये मेरा मकान मेरा दुकान ससीम में उलझे हैं मेरी इज्जत मेरा जॉब मेरा बेटा मेरी बेटी थोड़े में अब यहाँ बैठ के सूरज को देखते तो एक थाल जितना सूरज दिखता है पृथ्वी से तेरा लाख गुना बड़ा है अगर सूरज के वहां खड़े होकर पृथ्वी को देखो तो एक बिंदु दिखेगी है अब वो बिंदु में एक राष्ट्र उसमें से एक भारत भारत में जम्मू और जम्मू में भी मेरा मकान मेरी जॉब मेरा राजस्थान अब ये जो सूरज है सबसे छोटा सूरज है अपना इससे बड़े बड़े सूरज हैं चार अरब वो तो दिखते ही नहीं इतने दूर है सबसे छोटा है वो भी तेरह लाख गुना बड़ा है एक आकाशगंगा में चार अरब सूरज है वो आकाशगंगा गंगा जिसे संचालित होता है उसी चैतन्य से तुम्हारा रक्त का प्रवाह संचालित होता है उसी चैतन्य की सत्ता से तुम्हारा मन स्फूरित होता है तो तो अपने अपने को चैतन्य चैतन्य रूप जानना तो कितना आनंद स्वभाव का ज्ञान ही वास्तव में भगवत प्राप्ति है। बाकी तो भगवान के अवतारों के दर्शन है अवतार आए आशीर्वाद दे चले गए ऐसे अवतार भी अपने अपने ब्रह्मांड में अलग अलग होते इस सूर्य के ग्रह पृथ्वी है इस पृथ्वी का जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ऐसे दूसरी कई सृष्टिया हैं उनके अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो कौन से विष्णु को पूजोगे भोक्तारम्भ यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरा यज्ञ के तप के फल का भोक्ता मैं हूँ ईश्वर तो बहुत है लेकिन सभी ईश्वरों का आत्मा मैं महेश्वर आत्मा ब्रह्मा ईश्वर है विष्णु ईश्वर है शिव ईश्वर है लेकिन सबके अंदर जो चेतना है वो महेश्वर है तो वो चेतना हमारे में भी है वो अपनी चेतना को जानते हैं अपने को चैतन्य मानते हैं, और हम लोग अपने को शरीर मानते हैं, और शरीर भी बदलता है बचपन बदला जवानी बदला तो आखिर हम भी बदल है हम भी तो अबदल हैं बचपन के सारी बदलाहट को जानते हैं जवानी की बदलाहट को जानते हैं विकार आए विकारों से जुड़ गए तो हम विकारी हो गए गुणों से जुड़ गए तो हम गुणवान हो गए अवगुण से जुड़े तो हम अवगुणवान हो गए लेकिन न हम अवगुणवान रहते हैं ना गुणवान रहते हैं गुण भी आके चले जाते अवगुण भी आके चले जाते हम तो वही ही रहते उस रूप में ठीक से जान ले तो हो गया ब्रह्म साक्षात्कार ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे शेष ऐसा पुरुष राग द्वेष लड़ाई युद्ध सब करता हुआ भी अंदर से झोंका त्यों रहता है जैसे रंग मंच पर कोई भीख मांगे कोई अभी अभी शादी करके आया लैला मजनू का पाठ अदा करे फिर थोड़ी देर में वो ही हरिश्चंद्र बन के आता है तो उस रंग नायक को, नायक को पता होता है कि हरिश्चंद्र भी हम हैं और भीखमंगे भी हम हैं दूल्हा भी हम हैं और लैला मजनू भी हम हैं जो लैला बन के आई है वो तो गुड्डू है हमें मजनू मैं हूँ छग्गू और वो है गुड्डू इधर हैं लेला मजनू तो लैला मजनू तो इतना एक दूसरे के लिए तड़पते हैं कि असली लेला मजनू भी नहीं तड़पते होंगे फिर भी अंदर से जानते ऐसे ज्ञानी अंदर से जानता है मैं ब्रह्मा हूँ बाकी का जैसे होता है चलता रहता है असली जीवन तो ज्ञानवान का ही होता है बाकी सब मजदूरी करते ख्वाहिश हुई सीएम बनने की नहीं बने तो दुख पीएम बनने की ख्वाहिश हुई पीएम नहीं बने तो बेचारे दुखी हो रहे सुरेश नया जॉब सुनाएंगे हाँ शादी हो शादी होने वाली थी दुल्हा पहुंचा दुल्हन के नजीक तो दुल्हा का मोबाइल में गाना बजा तो दुल्हन ने उठाकर उसको दो थप्पड़ रख दी और सैंडल लेके लग गई पूछो ऐसा, किया ऐसा किया क्यों किया दुल्हन ने ने ऐसा क्यों किया दुल्हन ओम बिरला सुन रहे हम्म दुल्ले के मोबाइल में गाना ही ऐसा बजा जिससे दुल्हन ने उसको जोरों की दो थप्पड़ मार दी अभी तो फेरे फिरने बाकी थे ऐसे थोड़ा हाय करने गया था इतने में मोबाइल बजा दूल्हे के मोबाइल में बजा था दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले दिल में छुपा के प्यार का अरमान चले हम आज अपनी मौत का सामान ले चले हम आज अपनी मौत का सामान ले चले गुलाने गए थप्पड़ रख फिर क्या करना चाहिए दुल्हा ने देखा अभी तो शादी नहीं हुई थपड़े खा रहे हैं। फिर क्या होगा दुल्हा ने ट्रैक बदल दिया फिर क्या किया भंडार ले चले दिल में गुरु के ज्ञान का भंडार ले चले हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले फिर आगे सजी दुल्हन सजा दी गई विवाह के लिए दुल्हन सजा दी गई वर को उम्र भर के लिए सजा दी गई वर को उम्र भर के लिए सजा दी गई दुल्हन सजाकर सजा दी गई बेटे गाड़ी खींचते रहो <laughs> समस्याओं को सुलझाते रहो है <laughs> दूल्हा को क्या आधार ठीक से बताइए मए नए ग्राहक आए मिनिस्टर मिनिस्ट्री तो नाचती तो माइया देखते ही रह जाती है एम भी आए बड़े बड़े ऑपरेशन भी करती है हम्म एक अपने हॉस्पिटल खोले सीजरन सीजरन बहुत होता है बच्चों को पावरफुल बनाए हम्म जिनके जीवन में गुरु नहीं है गुरु दीक्षा नहीं है गुरु भक्ति नहीं है हाटी बुद्ध हाटो कितने उनके लिए ऐसा ही है विवाह के लिए दुल्हन सजा दी गई और वर को उम्र भर के लिए सजा दी गई है ऐसे ही है फिर दूल्हा दूल्हा से शादी के समय जूता खुलवा देते पता है हाँ। किसी ने पूछा विवाह के समय वर राजा के जूते क्यों चुराए जाते हैं बोले इसीलिए कि अब पहनने के दिन चले गए है खाने के दिन जूता कहते तो हैं जूते जूते लेके टेंशन रूपी ही और क्या है चाहे वकील हो चाहे मिनिस्टर हो, चाहे नेता हो चाहे डॉक्टर हो क्या है बोले दूल्हे को घोड़े पे क्यों बिठाते बोले बेटे अब तू जा रहा है फिर भी सोच भाग सके तो भाग घोड़ा है तेरे पास लेकिन वहीं जाता है गाड़ी से जॉइंट होके सारी जिंदगी खींचता ही रहता है और कुछ है तो ये तो जोक है सच्ची बात तो ये है कि न दुलाह सत्य है न दुल्हन सत्य है न दुख सत्य है न सुख सत्य है न सफलता सत्य है न विफलता सत्य है सत्य जो का क्यों रहता है ये आके चली जाती है जो आके चली जाती है उसे सबक सीख ले ये बोलती कि हम भाई हम चल हैं और तुम अचल हो अपने अचल स्वभाव को पहचान कर अचल साक्षात्कार कर लो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष हूँ पढ़ोर जिस पुरुष को आत्मानंद प्राप्त हुआ है उसको विषयों की तृष्णा नहीं रहती और वह विषयों के निमित्त कदाचित दिन होता है जैसे जो पुरुष नंदनवन में स्थित होता है वह कंटकों के वृक्ष की इच्छा नहीं करता तैसे ही ज्ञानवान जगत के पदार्थों की इच्छा नहीं करता जिस जिस पुरुष ने जगत को अविद्या रूप जान त्याग किया है उसके चित्त को जगत के पदार्थ दुख नहीं दे सकते जैसे विरक्त चित्त पुरुष की स्त्री मर जावे तो उसको दुख नहीं होता तैसे ही ज्ञानवान के चित्त में भोगों की दीनता ऐसे नहीं उपजती जैसे नंदनवन में कंटक का वृक्ष नहीं उपजता जिस पुरुष को आत्मबोध हुआ है और संसार का कारण मोह निवृत्त हुआ है बहुत जगत का कार्य करता दृष्टि आता है परंतु वह कार्य उसको स्पर्श नहीं करते जैसे आकाश में अंधकार दृष्टि आता है परंतु आकाश को स्पर्श नहीं करता हे राम जी अविद्या के निवृत्ति का कारण विद्या है और किसी उपाय से निवृत्ति नहीं होती जैसे प्रकाश बिना तम निवृत्त नहीं होता तैसे ही विचार बिना अविद्या निवृत्त नहीं होती अविचार का नाम अविद्या है और विचार का नाम विद्या है जब अविद्या नष्ट होगी तब विषय भोग स्वाद न देंगे और आत्मानंद से संतुष्टवान रहोगे राम जी ज्ञानवान को विचार के कारण इंद्रियों के व्यवहार अंधा नहीं करते जिसके हृदय आकाश में आत्मज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है उसका जन्म और कुल सफल होता है जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने अमृत को पाकर अपने में ही शीतल होता है तैसे ही जो पुरुष आत्मचिंतना में अभ्यास करता है वह शांति पाता है हे राम जी बुद्धि श्रेष्ठ और सतशास्त्र वही है जिसमें संसार से वैराग और आत्म तत्व की चिंता उजे आत्मचिंतन में रुचि नहीं हुए महाअभागे हैं आत्मा माना स्व का चिंतन यह हाथ है यह पैर है यह सिर है यह मन है यह बुद्धि है तो यह को जानने वाला मैं है अलग जो यह है वो मैं नहीं जो मैं मैं है वो यह नहीं तो यह अष्टदा प्रकृति है तो श्री कृष्ण ने कहा भूमि रापो अनलो वायु खम् मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतव मैं भिन्ना प्रकृति अष्टदा भूमि जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये सब मुझसे अलग है मुझसे अलग है इसलिए बताता हूं कि तुमसे भी अलग है बोधू तुम इनसे जुड़ो मत इसीलिए अपना अनुभव बता रहे आप इनसे जुड़ो नहीं ये बदल जाते हैं बचपन का शरीर बुद्धि मन बदल गया बचपन का मैं ईगो बदल गया जवानी का ईगो बदल गया बुढ़ापे का ईगो बदल जाता है उसको जानने वाला नहीं बदलता वो जो है उसको जान वो परमेश्वर है वो आत्मदेव है इसमें अपना पुरुषार्थ और गुरु की कुंजी हो बस ज्यादा वर्षों की जरूरत नहीं ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है जगत की सत्यता जो घुसी है उसको मिटाऊ जगत की सत्यता मिटाने के लिए ब्रह्म परमात्मा की सत्यता जगाओगी हरि ओम ओम ओम ओम एक सौ बीस माला रोज करें अर्थात बारह हजार ओकार का जप करें तीन घंटे ध्यान करें एक पहर एक पहर शास्त्र विचार करें एक पहर साधु सत्पुरुष की सेवा करें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा हम सुनते हैं थोड़ा सा फिर उसको महत्व नहीं देते इसीलिए लंबा समय होता नहीं तो कोई कठिन नहीं है परीक्षक राजा को सात दिन में ही हो गया था हमको चालीस दिन में हो गया फिर उसमें टिक जाए ग्रेजुएशन करो एलएलबी एल करो वकील बनो जज बनो फिर भी तीस हजार की जॉब बीस हजार तीस हजार चालीस साठ हजार फिर क्या क्या कंपनी में अजय मिश्रा काम करता था मैं बोलता था तीस लाख फिर पता चला कि अभी सुड़तालीस मिलते हैं वो रिजाइन करके आश्रम में आना चाहता है बोले तो कोई सार नहीं है समय खराब कर रहे हैं दूसरा उसका साथी है साठ लाख मिलते हैं उसको वो भी आना चाहता है संजय कुछ सार नहीं है दो रोटी खानी है घर में भी टेंशन वाली इधर मौज की और ईश्वर प्राप्ति का खजाना बन रहा है साक्षात्कार करें क्या जोबर जोबर कई जोबर हैं जम्मू में एक नई बनी है तो क्या है पहले तो साक्षात्कार करें फिर साक्षात्कार करके सत्संग करें बाद में जो होगा देखा जाए दे। ऐसा करो बनिया हो तो जरा अपना हिसाब लगाओ साक्षात्कार करके प्रवचन करने के बाद जो भी करेंगे अच्छा करेंगे एक लड़की थी वो बोर्ड की परीक्षा में अच्छे मार्क आए ठींगी सी थी खुश हो गई साई मैं बोर्ड में पास हो गया आपकी कृपा और मेरे को जॉब मिल रही है मैं क्या चल रही क्या नौकरानी बनती मैं तो क्या करूं मैं क्या अनुष्ठान कर तो उसका पापा वकील नहीं थे वकील का दिमाग साधना में ज्यादा नहीं चलता समझ रहे वकील तो उसका पापा ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया अनुष्ठान करते करते फिर एक दिन मैंने कहा जाओ सत्संग को है अब सत्संग करती रेखा दीदी दी उसका नाम है जो लोग उसको जानते हैं हाथ ऊपर करो तुम जानते हैं यही खड़ी बैठी है बैठिए आठी खड़ी हो जा यही है अब तो मोटी हो गई थोड़ी उस समय अट्ठारह सो की जॉब मिल रही कितने की अट्ठारह सो बीस साल पहले अट्ठारह सो बड़े होते थे अभी तो पैर घुमाने जाती तो पंद्रह हजार पच्चीस हजार दस हजार मत्था टेक कर का है खरीदो तो जा देखो कैसी है नाच ये और बचपन में इसका वाल बदला हुआ था क्या डॉक्टर बोला है दस साल पंद्रह साल वो पंद्रह साल पंद्रह साल दो बार हो गए अभी तक जिंदगी भी है रेखा दीदी जैसे सुरेश ऐसे जॉब जॉब जॉब गुलाम गुलाम गुलाम ये खाएंगे नो हम्म तू या मुझे अट्ठारह सौ भी बड़े लगते थे अभी तो अठारह लाख भी कुछ नहीं इनके आए वकीलों को विश्वास नहीं होता जल्दी से बच्चे के पीछे खटका करेंगे तो क्या बढ़ेंगे हाँ बेटे करो हाँ बेटे करो तो कहाँ पहुंच जाए क्योंकि माँ का ब्लड आध्यात्मिक है श्रद्धा वाली और बाप माइंडेड है तो दोनों का इफेक्ट बच्चे को मिलेगा वकीलें तो माइंडेड है ना कैसे क्या करना और माँ श्रद्धालु है दोनों की इफेक्ट है अब फिर गुरु बापू हैं आप चाहिए क्या खाली इरादा हो जाए बस ऐसा नहीं इरादा अब तो लिख के देना पड़ेगा दो साल के कोर्स के एकदम छूट डेढ़ साल दो साल ऐसे नहीं हाँ इरादा है महीने के बाद बोले ऐसा करो आजकल यहाँ भी रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए कड़क ऐ राम जी जीवरूपी बैल अनेक आशारूपी फांसीयों से बंधा है जरा अवस्था रूपी पत्थरों के मार्ग से जर्जरी भूत होता है जीव कई मुसीबतों से बंधा है ज्वानी में बेकार तो बुढ़ापे में जरा बीमारी धोखा दरी, जीवन भर जो कमाया वो छोड़ के मरो लेकिन आकाश में सूरज के आगे देखो तो कमाया भी क्या है भी क्या पोल खुल जाता है संसार का मेरा तेरा मेरा मकान है मेरी दो कोठियां है पापा की तो एक कोठी थी मेरी दो कोठी और कमरे साथ साथ पापा के तो दो कोट एक कोठी दो कमरे वाली मेरे तो सात सात कमरे वाली तीन कोठियाँ क्या जख्म आ रहा सूरज के आगे खड़ा होकर देख ऐसे अपनी कल्पना में मारे जा रहे एमडी कमरे में डॉक्टर हूँ मैं वकील हूँ मैं फलाना हूँ सूरज के आगे इसमें एम की तो कोई कीमत ही नहीं नारायण हरि हरिओम हरी ओम हरी चलो पूरा करो हे राम जी संसार रूपी समुद्र के तरने का उपाय सुनो महापुरुष और संत जन मल्लाह है उनका युक्ति रूपी जहाज है है महापुरुष और संत संसार रूपी समुद्र से तारने वाले मल्लाह है उनका युक्ति रूपी जहाज है उसमें बैठे तो हंसते खेलते पार भगवान को बुलाना नहीं है भगवान को बनाना नहीं है भगवान के पास जाना नहीं है जगत को मिटाना नहीं है जगत को बनाना नहीं है खाली अपने अंदर ना समझिए वो हटाकर सारी समझ के मूल को पहचानना है बस ज्ञानी गुरु मिलता है तो बहुत आसान है नहीं तो तुम माला घुमाते घुमाते जिंदगी बुरी वकील ने सुना दिल में छुपा के दूल्हा के लिए दुल्हन सजा दी गई और दुल्हा को जीवन भर सजा के दे दी जीवन भर सजा दे दी सजा के दी सजा दी हे सब मानसिक भावना कल्पना है सत्य कुछ निराला है सत्य एक परमात्मा है चैतन्य है न दुल्हा सत्य है न दुल्हन सत्य है न सजा सत्य है न बरी सत्य है सत्य एक परमेश्वर है बाकी सब जैसे बुलबुले, तरंग झाग ये सत्य नहीं है पानी सत्य है ऐसे परमेश्वर चैतन्य सत्य है बाकी सब ऐसे ही खिलवाड़ नारायण हरी खुशायरा दे पचास लोफरों के बीच भेज दू किसी की ताकत नहीं इसको पटावे लोफरों का मन बदल जाएगा अभी तक अखंड ब्रह्मचर्य है अभी तक स्कूल में या इधर उधर नौ बॉयफ्रेंड फ्रेंड गॉड फ्रेंड बस गारंटी करू पचास लोफरों के बीच भेज दू लोफर सुधर सकते हैं, ये लोफरों के चक्कर में नहीं आ सकते ऐसे पचास नास्तिकों वापिस को भेज दो पचास नास्तिक को वापिस दिल में छुपा के प्यार का मौत का सामान समझा के वापस कर देगा डाटो <laughs> ये, ये है? उनको वापस कर देगा दुनिया में ऐसी रेलवे ट्रेन किसी के पास नहीं जो हमारे पास और बनाने वाले कोई आर्किटेक्ट नहीं कोई इंजीनियर ने आश्रम के बच्चों ने बनाई और रेल ट्रेन देखते ही बनता है कई लोग तो ट्रेन देखने को ही आते जिस देश में संत रूपी वृक्ष नहीं है और जिनके फलों सहित शीतल छाया नहीं है उस निर्जन मरुस्थल में एक जिस देश में जिस इलाके में संतरूपी वृक्ष नहीं है और ज्ञान की और कृपा की छाया नहीं है उस देश को मरुभूमि समझकर कर ठुकरा देना चाहिए पच के मरना है राम जी संत जन रूपी वृक्ष है जिनके स्निग्ध और शीतल वचन रूपी पत्र है प्रसन्न होना सुंदर फूल है और निश्चय उपदेश रूपी फल है जब यह पुरुष उनके निकट जावे तब महामोहरूपी तप्तता से छुटेगा और शांति पाकर तृप्त होगा तभी तीनों को पाकर अघावेगा और सब दुखों से मुक्त होगा हे राम जी अपना आप ही मित्र है और अपना आप ही शत्रु है अपने आप का ही मनुष्य मित्र है अपने आप का ही शत्रु है अगर शरीर को सच्चा मानता है जगत की चीजें सच्ची मानकर सुखी होना चाहता है तो अपने आप का शत्रु है रावण ने क्या नहीं किया था सोने की लंका बना दी फिर भी बेचैनी नहीं, नहीं गई हिरणा के श्यपु ने हिरणपुर बना लिया फिर भी दुर्गति पूर्वक मरना पड़ा नरसिंह अवतार के द्वारा मरना पड़ा और शबरी विलन केवल गुरु की आज्ञा में रही मीरा गुरु की आज्ञा में रहे निहाल हो गई कठिन नहीं है हम अपने आप को जन्म रूपी कीचड़ में न डाले जो देह में अहम भावना से विषयों की तृष्णा करता है वह अपना आप ही नाश करता है जो देखने में संसारी सुख भोगने की इच्छा करता है वो जैसे पतंगिया दिए से सुख लेने जाता है जल मरता है मछली कुंडी में फंसे हुए खुराक से सुख लेने जाती फंसती है भावरा कमल से सुख बुद्धि करता फंसता है, है। ऐसे संसार में एक होती है आवश्यकता जैसे खाना पहनना छत के नीचे शरीर की रक्षा करना ये आवश्यकता है लेकिन इतना भाई इतना कमरा होना चाहिए टीवी रंगीन होनी चाहिए एयर कंडीशन वाला कमरा होना चाहिए ये आवश्यकता नहीं इच्छा है तो इच्छाओं को बढ़ाएं नहीं आवश्यकता आराम से पूरी करें। तो इच्छाएं बढ़ने से और से और बढ़ती जाती है इच्छा का कोई अंत नहीं शरीर का अंत हो जाएगा तो एक होती है आवश्यकता वो आसानी से पूरी होती है दूसरी होती इच्छा जिसको वास्तव बोलते हैं डिजायर उसको पूरी करते करते कई डिजायरें और बढ़ जाते हैं तीसरी होती है जिज्ञासा जिज्ञासा की पूर्ति होती है इच्छाओं की निवृत्ति होती है और आवश्यकताओं की प्राप्ति होती है आराम से जिंदगी हम डिजायरों को पूर्ण में लगते हैं तो जिज्ञासा भी पूरी नहीं होती आवश्यकता अव, और इच्छा का पता ही नहीं चलता सुबह से रात तक हम क्या चाहते हैं दुख को हटाओ और सुख को पकड़ो सभी प्राणी ऐसा करते करते थक जाते हैं सरप्लस में दुखी रह जाता है मरते समय क्योंकि दुखाले संसार में हम सुखी होना चाहते हैं मूल भूल यहां है जहां सुख स्वभाव है वहां नहीं जाते परिस्थितियां ऐसे करके सुखी होना चाहते तो परिस्थितियां तो सदा रहेगी नहीं एक जैसी बदलेगी लड़की की शादी हो जाए लड़के की शादी हो जाए छुट्टी लेकिन जिन जिस लड़की की जिन लड़कों की शादी हो गई तो छुट्टी कहाँ हुई गोना करो ये करो वो करो आखिर बोले कि मर जाए तो छुट्टी मरने के बाद भी छुट्टी नहीं करम बंधन बढ़ जाते ये शादी बुद्धि की मना नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंस जिज्ञासा की पूर्ति को देवे जानने की इच्छा करने करने का सामर्थ्य मानने का सामर्थ्य जानने की इच्छा ये तीन चीजों का सत्यपयोग करे तो सत्त का साक्षात्कार हो जाएगा नहीं तो फिर बैल रह जाएंगे उ बाबा ने कहा संसार वाही ये अपना भोला बाबा ने कहा संसार वाही ही बैल सम दिन रात बोझा ढोए है संसारी बैल की नहीं टेंशन बोझा ढोते ज्ञानी तमाशा देखता सुख से जगे सोए